पाट का शीर्षक है पत्तियों का चुडिया घर बच्चो सबसे पहले सुनो ये कविता पाट पेड़ों के कपड़े हैं पत्ते पेड उन्ही को पहने रहते पेडू के बस्ते में होते, खेल-खिलोने सस्ते-सस्ते, पत्तों का भी है संसार, पत्तों के हैं कई प्रकार, हर पत्ते का है आकार, केले बर्गत और अनार, पत्तों को जोगे, छू कर तो देखो उनसे हाथ मिलाओ तुम हंसी खेल में बात चीत में उनको मित्र बनाओ तुम अखबारों की तह के भीतर उनको नींद सुलाओ तुम अगर नींद से जाग उठे तो गुन-गुन गीत सुनाओ तुम। इन सुखे पत्तों से खेलो। मिलकर इन्हे सजाओ तुम। ये सारे दिलचस्प नमूने। कागज पर चिपकाओ तुम। पीपल पेट पूछ डंडी की। पैर कनेर के इमली की नाक। हरी घास की लंबी मूच कहीं बबूल कहीं पे ढार होते हैं बे जान न पते उनकी होती खास जुबान कोई पत्ता लगता चेहरा कोई है चोटी की शान पेडू के पत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 इस पाठ को दोहरा सकते हैं तो सुनो यह कविता पाठ पेड़ों के कपड़े हैं पत्ते पेड़ों के कपड़े हैं पत्ते पेड़ उन्हीं को पहने रहते पेड़ उन्हीं को पहने रहते पेड़ों के भस्ते में होते पेड़ों के बस्ते में होते खेल खिलौने सस्ते सस्ते खेल खिलौने सस्ते सस्ते पत्तों का भी है संसार पत्तों का भी है संसार पत्तों के हैं कई प्रकार पत्तों के हैं कई प्रकार हर पत्ते का है आकार हल पत्ते का है आकार केले बरगद और अनार केले बरगद और अनार पत्तों को छूकर तो देखो पत्तों को छूकर तो देखो उनसे हाथ मिलाओ तुम उनसे हाथ मिलाओ तुम हंसी खेल में बातचीत में हंसी खेल में बातचीत में उनको मित्र बनाओ तुम उनको मित्र बनाओ तुम अखबारों की तह के बिस्तर अखबारों की तह के बिस्तर उनको नींद सुलाओ तुम उनको नींद सुलाओ तुम अगर नींद से जाग उठे तो अगर नींद से जाग उठे तो गुनगुन -गुन गीत सुनाओ तुम गुनगुन -गुन गीत सुनाओ तुम इन सूखे पत्तों से खेलो इन सूखे पत्तों से खेलो मिलकर इन्हें सजाओ तुम मिलकर इन्हें सजाओ तुम ये सारे दिलचस्प नमूने ये सारे दिलचस्प नमूने कागज पर चिपकाओ तुम कागज पर चिपकाओ तुम पीपल पेड़ पूंछ डंडी की पीपल पेड़ पूंछ चendlली की पैर कनेर के इमली की नाक बेल कनेर के इमली के नाक हरी घास की लंबी मूछ हरी घास की लंबी मूछ कहीं बबूल कहीं पेड़ धाक कहीं बबूल कहीं पेड़ धाक होते हैं बेजान न पत्ते होते हैं बेजान न पत्ते उनकी होती खास जुबान उनकी होती खास जुबान कोई पत्ता लगता चेहरा कोई पत्ता लगता चेहरा कोई है चोटी की शान कोई है चोटी की शान पेड़ों के पत्तों से बच्चों पेड़ों के पत्तों से बच्चों बनता सुंदर चिड़िया घर बनता सुंदर चिड़िया घर सैर करो तुम आज उसी की सैर करो तुम आज उसी की जल्दी आओ करो सफर जल्दी आओ करो सफर और अब अंत में सुनो यह कविता संगीत के साथ कपड़े हैं पत्ते पेड़ उन्हीं को पहने रहते पेड़ उन्हीं को पहने रहते टीडू की बस्ती में होते खेल खिलौने सस्ते सस्ते खेल खिलौने सस्ते सस्ते पेड़ों के कपड़े हैं पत्ते पत्तों का भी है संसार पत्तों के हैं कई प्रकार हर पत्ते का है आकार केले बरगद और अनार केले बरगद और अनार केले बरगद और अनार पेड़ों के कप्पूले हैं पत्ते पत्तों को छू कर तो देखो उनसे हाथ मिलाओ तुम हंसी खेलो में बात ची उनको तुम उनको मित्र बनाओ तुम उनको मित्र बनाओ तुम उनको मित्र बनाओ तुम पेड़ों के कपड़े हैं कबारों की तह के भीतर उन को नींद सुलाओ तुम अगर नींद से जाग उठे तो गुनगुन -गुन गीत सुनाओ तुम गुनगुन -गुन गीत सुनाओ तुम गुनगुन -गुन गीत, गुन -गुन गीत सुनाओ तुम पेड़ों के कपड़े हैं पत्ते दुखे पातों से खेलो मिलकर इलहे सजाओ तुम ये सारे दिल चस्प न मूने कागज पर जिप काओ तुम कागज पर जिप काओ तुम कागज पर जिप काओ तुम, तुम। एडो के कपड़े हैं लते पूंछ डंडी की पैर कनेर के इमली की ना हरि घास की लंबी मूछ कहीं बबूल कहीं पेड़ा कहीं बबूल कहीं पेड़ा कहीं बबूल कहीं पेड़ा पेड़ों के कपड़े हैं पत्ते पत्ते कौनकी होती खास सुबह कोई पत्ता लगता चेहरा कोई है चोटी की शान कोई है चोटी की शान कोई है चोटी की शान पेड़ों के कपड़े हैं पत्ते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 संजय भटनागर अनुजा बिसारिया और बच्चे वाचन स्वर नीतू तिवारी तकनीकी निर्देशन सतीश लाड़े ध्वनि अंकन दीपक पांडे निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन